यह प्रथम वाक्य था वह शरीर में प्रवि... प्रपद के द्वारा प्रविष्ट प्राण के अनात्मत्व के हेतुभूत करणत्व का ज्ञापक है। पूर्व पूर्वकंडिका के ये नाप्यती से लेकर के मनश्चेत यहां तक का वाक्य और शरीर में मूर्धा के द्वारा प्रविष्ट उपलब्धता के ज्ञान के साधन के रूप में संज्ञान आदि वृत्तियों को बताने वाला यह वाक्य द्वितीय था संज्ञानम आज्ञानम से लेकर के वश इति यहां तक का इससे सोलह अंतकरण की अलग अलग वृत्तियां बताई गई है वश शब्द तक और इति शब्द उपलक्षणार्थक होने से माना गया है उसे इति शब्द को उपलक्षण होने से अंतकरण की और वृत्तियों का भी बोधक तो केवल ये सोलह वृत्तिया ही मात्र नहीं अपितु अन्य वृत्तिया भी ये सब अंतकरण का ही परिणाम रूप होने से वे अंतकरण में रहती है और प्रज्ञान भवन्ति यह वाक्य है सर्वाणी सर्वाण्यवेता प्रज्ञान से नामध्ये यह वाक्य है कैसे इन अंतकरण वृत्तियों में साक्षी ज्ञान के प्रति साधनत्व है इसे बताने वाला वाक्य है ये तो इस वाक्य की व्याख्या रूप जो भाष्य है इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे अंतकरण वृत्त प्रज्ञ्य शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य प्रज्ञानूप्रीता तदुपाधि गुणनाम धेयानी भवन्ति संज्ञादी और इसी के साथ अन्वय है उसका सर्वान्यतानी प्रज्ञान से नामध्ये ये यहाँ नाम तक वो एक वाक्य है संज्ञानादीनी के बाद में सर्वान्यता से लेकर के नामधेयानी भवंती इसको एक साथ होना चाहिए ये नहीं कि कोई दूसरा अर्थ बताया जा रहा तो छपते समय तो प्यारा बदल करके छपा है ना वो तो तब तो होता है कि कोई अर्थांतर बताना प्रारंभ किया जाए वाक्यांतर का व्याख्यान करना होता तो। है ये तो एक ही वाक्य आएगा इसमें इस, इस वाक्य में जो उपलब्धु उपलब्ध्यर्थत्वात ये आ, हेतु है पंचम्त तो, ये किसमें हेतु है कि अंतकरण वृत्तियों के प्रज्ञान के नामधेय होने में अंतकरण वृत्ति या प्रज्ञान की नाम नामध्येय क्यों है ये यदि कोई प्रश्न करें तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये हेतु विषयक प्रश्न है तो इसका उत्तर होगा हेतु बताना तो हेतु बताने वाला वाक्य है उपलब्ध उपलब्ध अर्थत्वात्थ अंतकरण की वृत्तिया उपलब्धा की उपलब्धि के लिए है यानी उपलब्धि का साधन है उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध्यर्थत्व का अर्थ निकलेगा उपलब्धि साधनत्व उपलब्धि का अर्थ है ज्ञान तो उपलब्धता के ज्ञान का साधन अंतकरण की वृत्तियां है इसलिए अंतकरण वृत्तियों को प्रज्ञान का नामधेय बताया जा रहा है उपलब्धा ही प्रज्ञान है और उस प्रज्ञान के नामध्येय संज्ञान आदि वृत्तियां इसलिए हैं कि वे उपलब्धा रूप जो प्रज्ञान है उसके ज्ञान का साधन बनती हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए उपलब्धू उपलब्ध्यर्थत्वात इसका अवतरण है टीका में एक आशंका के रूप में तो पूर्व पक्ष का अभिप्राय पहले बताया जा रहा है आशंका करने वाले का कि ननु अंतकरण वृत्तीना शब्द रूप कथम प्रज्ञान नामध्येयत्व ये आशंका करने वाले का अभिप्राय है आशंका करने वाले कहते हैं कि श्रुति कह रही है संज्ञानादी शब्दों का अर्थभूत जो अंतकरण की वृत्तियां है वे प्रज्ञान का नामध्येय है याने नाम है तो नाम तो शब्दात्मक होता है देवदत्त यज्ञदत्त, चित्रदत्त इत्यादि जो नाम है वह शब्द विशेष होता है तो अंतकरण वृत्तियों में शब्द ही नहीं है वे शब्द रूप ही नहीं है तो प्रज्ञान का नाम कैसे बनेगी नाम तो शब्द होता है और अर्थ होता है नामी उसे रूप कहा जाता है तो अंतकरण की वृत्तियां तो रूप होगी कि नाम होगी जगत नाम और रूपात्मक है तो उसमें से अंतकरण वृत्तियों को नाम कोटि में रखेंगे या रूप कोटि में रखेंगे किस कोटि में आएंगे ये संज्ञा नदी वृत्तिया नहीं बिना नाम का रूप नहीं होता एक तो ब्रह्म का ब्रह्म का नाम नहीं है लेकिन ब्रह्म है कि नहीं हाँ तो हिमानी ये ये है कि इमा तीसरो देवता नाम रूपे व्याकरवाणी तो नाम और रूप इन दोनों का व्याकरण करना है तो उसमें दोन समास है नाम और रूप में तो दो में से किसी न किसी को पहले रखना है दोन समास में जिन पदों में दोन समास होता है उसमें जो अभ्यरिहित होता है उसके वाचक शब्द को पहले रखा जाता है या तो आजादी हो वो सूत्र है ना कुछ कुछ नियम के अनुसार तो उसमें ये जो नाम है इसे अभ्यरित माना गया रूप की अपेक्षा जगत में इसलिए पहले रखा है वो तो व्याकरण की व्यवस्था है तो नाम और रूप ये दोनों जगत का स्वरूप है इसलिए जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं चित पट ऐसे जगत को नाम और रूप इन दोनों से अलग नहीं किया जा सकता यही जगत का स्वरूप है नाम और रूप उसमें से तो दो अंश होगा गए तौर पर जैसे एक ही सिक्के के दो अंश है ऐसे नाम रूप अंश और रूपात्मक अंश उनमें से अंतकरण की वृत्तियों को हम जगत के नाम अंश में लेंगे या रूप अंश में लेंगे ये प्रश्न है तो इसका उत्तर तो होगा कि वृत्तियां जो शब्द होगा वो तो नाम कोटि में आएगा और शब्द का जो अर्थ होगा वो रूप कोटि में आएगा अभिधान नाम है अभिधेय रूप है तो ये जो वृत्तियां हैं ये अभिधान रूप तो नहीं है शब्दा शब्द होता है अभिधान तो ये रूप कोटि में आएगी तो रूप तो नाम ही कहलाता है न कि नाम तो इनमें शब्दत्व का अभाव होने के कारण इन्हें संज्ञान आदि शब्दों की अर्थभूत अंतकरण वृत्तियों को प्रज्ञान का नाम नहीं कहा जा सकता कि ये प्रज्ञान का नाम है यानी अभिधान है क्यों नहीं कहा जा सकता शब्द रूप न होने से ये पूर्व पक्षी ने कहा कि अंतकरण वृत्ति नाम शब्द रूपत्वा भावात् मतलब शब्दात्मक न होने से यहां रूप शब्द आत्मा अर्थ में शब्दात्मकत्व का अभाव अंतकरण की वृत्तियों में होने से प्रज्ञान नामध्येयत्व अंतकरण वृत्ति नाम कथम ऐसा अनु करिए तो अंतकरण वृत्तियों को प्रज्ञान का नाम नामध्येय कैसे कहा जाएगा नामध्येय यानी अभिधान तो फिर उनमें नामधेयत्व अभिधानत्व भी सिद्ध नहीं हो पाएगा ये रूप कोटि में नामी कोटि में आने से और श्रुति तो इन्हीं वृत्तियों को प्रज्ञान का नाम बता रही है ये युक्ति विरुद्ध प्रतीत होता है ये आशंका करने वाले का अभिप्राय निकला अब समाधान जिस अभिप्राय से किया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा तो सिद्धांति का अभिप्राय बताते हैं टीकाकार आशंके के बाद में कि नाम ध्येय नामन्यर्थोपलब्धि हेतु तो, संज्ञान वृत्तीना अपि प्रज्ञान उपलब्धि हेतु तो, तेन गुणेन तन्नाच्य न मुख्यया तो इस हेतुबोधक वाक्य का अभिप्राय कि नामनी अर्थोपलब्धि हेतुत्वातो जो नामध्येय होता है यानी अभिधान होता है वाचक शब्द होता है उसमें एक गुण है यानी धर्म है क्या धर्म है कि वह अपने नामी रूप अर्थ का ज्ञान कराता है घट ये अभिधान मान जो उसका नामी है संगी है उसका ज्ञान कराता है घट शब्द उच्चारण करता वक्ता के बुद्धि में घट शब्द के उच्चारण से पहले मान पदार्थ उपस्थित होता है और फिर घट शब्द का वक्ता के द्वारा उच्चारण हुआ श्रोता के श्रवण इंद्रिय से हृदय में पहुंचा घट शब्द और वहां अंतकरण में कम्बुग्रीवादी मान जो रूप है रूप कहो पदार्थ कहो अभिधेय कहो तदाकार वृत्ति बना दी वो हुआ तो इस प्रकार ये घटादी अर्थ विषयक ज्ञान का हेतु घटादी शब्द है तो नाम नामध्येय में अपने नामी रूप अर्थ विषयक ज्ञान हेतुत्व है वो ज्ञान का हेतु होने से ज्ञान हेतुत्व धर्म आएगा अभिधान में अभिधेय ज्ञान हेतुत्व होने से हेतुत्व धर्म है ये मुख्य रूप से धर्म माना जाएगा नाम का अभिधान का शब्द का ना, नामी विषयक अर्थ हेतुत्व क्या नामी विषयक अर्थ ज्ञान हेतुत्व यह मुख्य धर्म होगा शब्द का और यह धर्म शब्द का जिसमें दिखेगा उसे भी गौण रूप से तो उसे भी कहा जाएगा गौण रूप से नाम जैसे सिंह का गुण जिस बालक में दिखता है सूर्यरत्व आदि उसे सिंह कहते हैं ऐसे वो शिंग शब्द का गौण प्रयोग माना जाएगा न बच्चे में ऐसे नाम में रहने वाला धर्म जिस रूप में दिखेगा रूप में यानी अर्थ में उसे भी गौण नाम कहा जा सकता है गौण रूप से जैसे सिंह शब्द का मानव के लिए गौण प्रयोग हुआ ऐसे ये अंतकरण वृत्तियों को भी गौण रूप से नामधेय कहा जा सकता है यदि अंतकरण वृत्तियों में भी किसी अर्थ के ज्ञान का हेतुत्व रहेगा तो जिस अर्थ जिस अर्थ के ज्ञान हे, का हेतुत्व अंतकरण वृत्तियों में रहेगा उस अर्थ का गौण नाम यह अंतकरण की वृत्तियां बन सकती है उसी दृष्टि से यहां पर सिद्धांति का अभिप्राय टीकाकार ने प्रकट किया कि नाम नामध्येयस्य नामनी अर्थोपलब्धि हेतुत्व तो जो नामधेय होता है वह नामनी यानी अभिधेय विषयक अर्थ विषयक ज्ञान का हेतु बन जाता है ये उसका अपना मुख्य धर्म है और संज्ञान आदि वृत्ती नाम अपि प्रज्ञान उपलब्धि हेतुत्वात् तो नाम नाम में रहने वाला जो अर्थ ज्ञान हेतुत्व रूप धर्म है वह अंतकरण वृत्ति या जो है संज्ञान आदि शब्दों की अर्थभूत उनमें भी विद्यमान होने से और किस अर्थ का अर्थ, अर्थ का ज्ञान कराती है अंतकरण वृत्ति तो प्रज्ञान रूप अर्थ का प्रज्ञान है प्रकृष्ट ज्ञान और प्रकृष्ट ज्ञान है विशुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान को प्रज्ञान कहा जाता है साक्षी और साक्षी ज्ञान का हेतु अंतकरण की वृत्तियां भी बन रही है इसलिए क्या होगा कि तेन गुणेन तो तेन गुणेन शब्द से लेना अर्थ उपलब्धि गुण जो नाम में रहता है मुख्य रूप से अर्थ ज्ञान गुण वह अंतकरण की वृत्तियों में भी प्रज्ञान उपलब्धि हेतुत्व गुण दिखने से माना जा रहा है कि तन्नाम ध्येयत्व इसमें तत्शब्द तो से प्रज्ञान को लेना तो अंत करण वृत्ति नाम तन्नाम धेयत्व यानी प्रज्ञान नामध्येयम उपचारात उचित उपचार शब्द का अर्थ है गौण तो नामधेय में रहने वाला गुण रूपात्मक अंतकरण वृत्तियों में भी विद्यमान होने से गौण रूप से अंतकरण की वृत्तियां भी प्रज्ञान का नामध्येय हो सकती है और यही गौण रूप से श्रुति ने अंत करण वृत्तियों को प्रज्ञान का नामधेय बताया है ना मुख्य या मुख्य वृत्ति होती है मुख्य रूप मुख्य धर्म अर्थ ज्ञान हेतुत्व धर्म जिसका होगा प्रधान रूप से वो तो नामधेय का है इसलिए नामधेय में तो मुख्य नामधेय तो रहेगा और गौण नामध्य तो रहेगा यह धर्म जिसमें दिख रहा है अर्थ ज्ञान हेतुत्व उसमें वो दिख रहा है आपके वृत्तियों में इसलिए वृत्तियां भी गौण नामध्येय हो गई न मुख्य वृत्तियां इति आहो इस अभिप्राय से ये विशेषण हेतु बताया कि उपलब्धु उपलब्ध उपलब्धा के उपलब्धि का साधन होने से ही। अर्थ शब्द साधन के लिए है हेतु के लिए है तो साधनत्व किस में रहेगा अंतकरण वृत्तियों में और वो उपलब्धता कैसा है तो उपलब्धा का एक विशेषण बताया प्रज्ञप्ति मात्रस्य उपलब्ध ऐसा तो जो प्रज्ञप्ति मात्र यानी शुद्ध ज्ञान स्वरूप उपलब्धा है शुद्ध ज्ञान स्वरूप उपलब्धा होगा साक्षी और उस साक्षी के ज्ञान का हेतु यानी शुद्ध ज्ञान के ज्ञान का हेतु ये अंतकरण की वृत्तियां बनती है साक्षी ज्ञान का हेतु कैसे बनेगी अंतकरण वृत्तिया साक्षी की भाष्य बन करके अज्ञानी को साक्षी अहंतया अज्ञात है जो अज्ञानी है वह प्रमाता को ही अहंतया जानता है मय के रूप में जानता है अंतकरण विशिष्ट चैतन्य को ही जान रहा है अहंतया और यह वृत्तियांत जड़ अंतकरण का परिणाम होने से जड़ हैं लेकिन अज्ञात नहीं है ज्ञात हो रही है भास रही है तो जिसको भास रही है वह इन अंतकरण वृत्तियों से अलग मुख्य अहम अर्थ है इस रूप में अंतकरण वृत्तियां प्रज्ञप्ति मात्र जो उपलब्धा है उसकी साक्ष्य बनकर के साक्ष्य दृश्य बन करके दृष्टा के ज्ञान का साधन बनती है और उसे अविषेतया ही बताएगी अविषय तया बताएगी निर्विशेष रूप से बताएगी अंतकरण वृत्तियों का जो दृष्टा है वह निर्विशेष है और अविषय है इस रूप से निर्विशेष अविषय चैतन्य शोधित तो प्रज्ञान पदार्थ है ऐसे ज्ञान का हेतु यह अंतकरण की वृत्तियां बनती है इसलिए उस प्रज्ञा तो प्रज्ञान पदार्थ का इन्हें गौण नाम नामध्येय बताया अब आगे हैं शुद्ध है शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य प्रज्ञानूप्रपाधि ये एक विशेषण है अंतकरण वृत्तियों का तो शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य प्रज्ञानूप्रह्मण उपाधिता इस विशेषण की अवतरण टीका है उपलब उपलब वा उपलब्ध्यर्थव इति आशंक्य तदउपाधिवात इह शुद्धेति तो ये शुद्ध प्रज्ञान रूप से ब्रह्म न उपाधिभूता अंत ये अंतकरण वृत्ति का विशेषण है इसमें एक प्रश्न हुआ उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अंतकरण वृत्तियों का ये विशेषण देना पड़ा प्रश्न क्या है कि उपलब्ध उपलब्ध्यर्थत्व कथम यानी अंतकरण वृत्ति नाम का पूर्ववाक्य से अनुवर्तन करिए यहां कि अंतकरण वृत्ति नाम उपलब्ध उपलब्ध्यर्थत्व वा कथम तो वा शब्द को अवधारणा अर्थ में मानते हैं तो ये वह अर्थ निकलेगा तो अंतकरण वृत्तियों में उपलब्धा के उपलब्ध्यर्थत्व यानी उपलब्धि हेतुत्व तो ही कैसे है कथम यानि केन न प्रकार यान? तो किस प्रकार से अंतकरण वृत्तियों में उपलब्धा के उपलब्धि का साधनत्व तो है ये प्रश्न हुआ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं कि तद उपाधिवात तद उपाधिवात यानी उपलब्ध उपाधित्वात अंतकरण वृत्ति नाम ऊपर से जोड़ देना अंतकरण की जो वृत्तिया है वे जो जिस उपलब्धता के ज्ञान का साधन बन रही है उस उपलब्धता की उपाधि है और उपाधि जो है अपने उपहित के ज्ञान का साधन बनती है उपाधि से उपहित का ज्ञान होता है ना और वो उपा उपहित के स्वरूप मात्र का ज्ञान होता है उपाधि उपहित के स्वरूप में प्रविष्ट हुए बिना ज्ञान कराती है और वो स्वयं अलग ही रहती है ऐसे अंतकरण की वृत्तियां शुद्ध चैतन्य का ही ज्ञान कराएगी लेकिन शुद्ध चैतन्य की उपाधि बन करके ज्ञान होगा शुद्ध चैतन्य रूप उपहित मात्र का इस अभिप्राय से लिखा कि तद उपाधि तद उपाधि तो इसी अभिप्राय से अंतकरण वृत्तियों का विशेषण हुआ कि शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मनाह ब्रह्मण इसका अर्थ करते हैं टीकाकार एक वाक्य में उस अर्थ को देखे टीका को यत उपाधिभूता अत उपलब्ध्यर्थ अतो गौणिया वृत्तिया तो गौण नाम में तो हेतु हुआ उपलब्धि हेतुत्व उपलब्ध्यर्थत्व। और उपलब्ध्यर्थत्व में हेतु हुआ शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य से ब्रह्मण उपाधिव जब हेत्वशिदि की आशंका की जाएगी पूरोपक्षी के द्वारा सिद्धांति के मत में स्वरूपासिद्धि नामक दोष की आशंका की जाएगी उस स्वरूपासिधि नामक दोष का निराकरण करने के लिए हेतु है शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य से उपाधि भूता यह अनुमान बताया जा रहा है पर अनुमान में पक्ष होगा अंत करण वृत्तय और साध्य होगा प्रज्ञान नाम अंतकरण वृत्तयः प्रज्ञान नाम ध्यनी क्यों तो प्रज्ञान उपलब्ध्यर्थत्वात तो ये एक अनुमान है इसमें पक्ष है अंतकरण वृत्ति साध्य है प्रज्ञान नाम नामयत्व और हेतु है प्रज्ञान उपलब्धि साधनत्व तो कहो या उपलब्ध तो कहो इसमें ये जो प्रज्ञान उपलब्ध रूप हेतु है इसकी अंतकरण वृत्ति रूप पक्ष में असिद्धि अभाव की आशंका की पूर्व पक्षी ने पक्षे हेत्वाभाव तो स्वरूपासिद्धि कहा जाता है ना तो पक्ष है अंतकरण की वृत्तियां उसमें उपलब्ध उपलब्ध के अभाव की आशंका पूर्व पक्षी के द्वारा की गई का मतलब स्वरूपा सिद्धि नामक दोष की आशंका की गई सिद्धांति के हेतु में उपलब्ध उपलब्ध अर्थत्व इस हेतु में ये हेतु स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास है सदहेतु नहीं है इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए यह बताया गया कि प्रज्ञान रूपस्य से ब्रह्मण उपाधिभूता ये जो अंतकरण की वृत्तियां है ये प्रज्ञान की उपाधि भूत है यानी उपाधि रूप है तो उपाधि होने से उप, उपाधि का स्वभाव होता है कि वह उपहित का ज्ञान कराती है उपहित के स्वरूप का बोध कराना ये उपाधि का स्वभाव है तो अंतकरण की वृत्ति या प्रज्ञान की उपाधि है का मतलब प्रज्ञान के ज्ञान का साधन है इसलिए अंतकरण वृत्ति रूप पक्ष में प्रज्ञान ज्ञान साधनत्व विद्यमान है उपाधित्व होने से तो स्वरूपा सिद्धि नामक दोष की आशंका नहीं की जा सकती ये इस विशेषण के द्वारा बताया गया इसी अभिप्राय से टीकाकार ने लिखा कि यत उपाधिभूता अत उपलब्ध्यर्था तो जिस कारण से अंतकरण वृत्तियों में प्रज्ञान उपाधित्व है इसलिए उपलब्ध यानी प्रज्ञान के उपलब्धि का हेतुत्व तो भी रहेगा और अतो गौण वृत्तिया नामधे ने तो जब प्रज्ञान उपलब्ध सिद्ध हुआ यानी हेतु की सिद्धि हुई तो साध्य की भी सिद्धि होगी तो अंतकरण वृत्तियों में गौण नामध्येयत्व की भी सिद्धि होगी तो अतो नाम गौणिया वृत्तियां नामधेयंती का कर्ता होगी अंतकरण वृत ये जो संज्ञानादि शब्द की अर्थभूत अंतकरण की वृत्तियां है वे गौण वृत्ति से प्रज्ञान का नाम नामध्यय होगी आगे है टीका में उपाधि जनित इत्यादि का अवतरण इसे देखिए गया हाँ, यद्वा। न अवतर उच्चन्ते किंतु वृत शब्दा कि लक्षण अभिधीयन्ते गाम इत्यत्र गा मुच्चार यद्वादी वक्ये से बताया जा रहा। अभी मात्र और शुद्ध मशुद्ध रूपस्य ब्रह्मण उपाधीभूता इन दो की व्याख्या करते हुए ये बताया गया कि श्रुतिस्थ जो संज्ञानादि शब्द है उन संज्ञानादि शब्दों से उनका अर्थभूत अंतकरण की वृत्तियां लेनी है अंतकरण की वृत्ति संज्ञानादि शब्द का अर्थ बताया और उनमें प्रज्ञान का गौण नामध्येयत्व तो सिद्ध किया गौनी वृत्ति से उनको प्रज्ञान का नाम कहा जाएगा ये अभी तक बताया अब यदवा इत्यादि से इससे अलग पक्षांतर बताया जा रहा है यदवा यद शब्द है पक्षांतर के लिए वा शब्द और वो पक्षांतर क्या होगा तो कहते हैं श्रुतौ संज्ञानादि शब्द न वृत उच्चते तो श्रुतौ इस सप्तम्त पद से लेना संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम इत्यादि श्रुति इसी खंड की द्वितीय खंडिका का जो द्वितीय वाक्य है संज्ञान से लेकर के वश यहा तक के सोलह शब्द और इन सोलह ये सोलह शब्द अपने आ, सोलह शब्दों से उनका अपना अर्थ नहीं लेना ये कहा जाता है जब व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो वहां पर शब्द से शब्द का अर्थ नहीं लिया जाता लेकिन शब्द का स्वरूप और शास्त्र में यानी बाकी जगह व्याकरण से अतिरिक्त स्थान पर शब्द से उसका अर्थ लिया जाता है और गौण गो, माना जाता है शब्द मुख्य माना जाता है अर्थ और व्याकरण में शब्द का स्वरूप मुख्य माना जाता है अर्थ गौण माना जाता है तो यहां पर व्याकरण के अनुसार जैसे व्याकरण में शब्द अपने स्वरूप का बोधक होता है ऐसे इस श्रुति में भी संज्ञान आज्ञान विज्ञान परिज्ञान इत्या, प्रज्ञान इत्यादि शब्द क्या करेंगे कि अपने अर्थ के बोधक न हो करके स्वरूप के बोधक माने जाएंगे इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि श्रुतो संज्ञानादि शब्द न वृत्तय उच्चते तो संज्ञानादि शब्द की अर्थभूत जो अंतकरण की वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को यहाँ पर संज्ञानादी शब्दों से नहीं बताया जा रहा है न उच्चंत तो किसको बताया जा रहा है फिर तो कहते किंतु संज्ञानादी शब्दा एवं लक्षण या तो संज्ञानादी शब्द ही यानी संज्ञानादी शब्दों का स्वरूप ही संज्ञानादी शब्द से लक्षणा के द्वारा बताया जाएगा इसको समझाने के लिए एक उदाहरण बताया गया गाम उच्चारयति इत्यत्र इत्यत्र यानी इस वाक्य में ईव यानी यथा तो जयसे ईव का अर्थ है जैसे गाम आनय इस वाक्य में गाम ए गाम उच्चारयति इस वाक्य में गाम यह द्वितीयांत शब्द पिंड का वाचक नहीं है अपितु तो गाम उच्चारयति का अर्थ है गो शब्द का उच्चारण करता है गाम उच्चारयति, क्योंकि उच्चारण का विषय अर्थ नहीं होता उच्चारण क्रिया का कर्म बनेगा शब्द तो गाम उच्चारयति इस वाक्य में जैसे गाम ये द्वितीयांत गो शब्द अपने स्वरूप का वाचक हुआ न कि अर्थ का ऐसे ही संज्ञानम आज्ञानम इत्यादि शब्दों को भी स्वरूप का वाचक समझना न कि अर्थ का ये यहां पर कहा गया कि लक्षण या अभिधीयते गाम उच्चारयती तथा शब्दा संज्ञादि वृत्ति विशिष्ट प्रज्ञानस्य से नामध्ये सन्ती तो इस प्रकार क्या होगा कि संज्ञादि शब्द संज्ञादि वृत्ति विशिष्ट जो प्रज्ञान है तो संज्ञान शब्द का अर्थ है संज्ञादि वृत्तिया तो संज्ञानादी शब्दों की अर्थभूत जो अंतकरण की संज्ञानादी वृत्तियां हैं उन वृत्ति से विशिष्ट जो प्रज्ञान यानी चैतन्य है उसका नाम बनेगी ए, बनेंगे ये संज्ञानादी शब्द और अर्थ होगा संज्ञानादी वृत्तियों से विशिष्ट प्रज्ञान तो नाम नामध्ये संति तो संति यह द्वितीय बहुवचन है नामधेयनी का विशेषण है नामध्येय बनकर ऐसा और फिर तद द्वारा शुद्ध से प्रज्ञान से तो संज्ञानादि शब्दों का वाचार्थ तो हो जाएगा संज्ञादि वृत्ति विशिष्ट चैतन्य वो है प्रमाता और लक्षार्थ हो होगा शुद्ध प्रज्ञान ये आगे कहते हैं कि तद द्वारा तद द्वारा का अर्थ है जो वाचार्थ है उस वाचार्थ द्वारा फिर शुद्ध से व प्रज्ञान से शक्य संबंध लक्षण होता है ना तो शक्यार्थ तो हो जाएगा संज्ञानादि आदि वृत्ति से विशिष्ट प्रज्ञान यानी चेतन और लक्षार्थ होगा उस वाचार्थ का संबंधी उसी में जो विद्यमान है विशेष्य प्रज्ञान संज्ञान आदि शब्द तो विशिष्ट के वाचक है और लक्षणा से जो विशिष्ट में विशेष्य मात्र अंश है विशेषण भाग त्याग लक्षणा से विशेषण अंश का त्याग करके जो विशेष्य मात्र है उसका परामर्शक बनेंगे बनेंगे संज्ञानादी शब्द ये जहद अजद लक्षणा की जाएगी जहद अजहद लक्षणा में शब्दों के वाचार्थ शब्द विश, विश, विश, का विशिष्ट रूप जो वाचार्थ है तदगत विशेषण को छोड़ा जाता है और विशेष्य मात्र का ग्रहण किया जाता अविरोधी अंश का ग्रहण तो संज्ञानादि वृत्ति से विशिष्ट चैतन्य में चैतन्य तो सब में अन्वित है सामान्य है अविरुद्ध है और संज्ञानादि वृत्तियां ये अलग अलग है इसलिए जो अलग अलग है संज्ञानादि वृत्तियां वो तो विशेषण भूत होने से उनको छोड़ दिया जाएगा जह लक्षणा से और अजह लक्षणा से चैतन्य मात्र को ग्रहण करेंगे तो बचेगा शुद्ध चैतन्य ही प्रज्ञान ही और उस प्रज्ञान का परामर्शक श्रुतिगत आपके संज्ञानादि शब्द जहद अजल लक्षण से होंगे ये यह यहां पर कहा गया कि तद द्वारा यानी विशिष्ट वाचार्थ द्वारा शुद्ध से व प्रज्ञान यानी जो विशेष्य मात्र है शुद्ध चैतन्य आ, उसका आ, उसके नामधेय होंगे संज्ञान शब्द लक्षणा से यहां लक्षणा से लेना तीन प्रकार की लक्षणा होती है ना जहल लक्षणा अजहल लक्षणा और जहद अजद लक्षणा तो लक्षणा से यहां पर लेना जहद अजल लक्षणा यहां कुछ अंश का त्याग है कुछ अंश का ग्रहण है और उससे शुद्ध प्रज्ञान का नाम बन जाएंगे लक्षक बन जाएंगे संज्ञान आदि शब्द इस अभिप्राय से ये विशेषण है कि उपाधि ये तदउपाधि जनित गुण नामध्ये तो तदउपाधि जनित गुण नामध्येय इसमें कहीं एक समास है ना उन समासों को बताते हैं टीकाकार विग्रह करके समास का विग्रह करके बताते हैं कि वृत्ति उपाधि जनितो गुणों वृत्ति उपहित रूपम तो ये जो वृत्ति शब्द से लेना संज्ञानादि वृत्तिया और उन संज्ञान वृत्ति रूप उपाधि से जनित ये गुण का विशेषण है उन उपाधियों से जनित गुण है वृत्ति उपहित स्वरूप वृत्ति उपहित रूप को कहा जाएगा वृत्ति उपाधि, तद उपाधि जनित गुण वो हो जाएगा उपहित स्वरूप वो है शुद्ध चैतन्य विशेष मात्र विशिष्ट जो विशेष अंश है उसे यहां पर उपाधि जनित गुण शब्द से लिया जा रहा है विशेष मात्र को और जनित शब्द अभिव्यक्त इस अर्थ में है जनित का मतलब जन्य उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं समझना अभिव्यक्त तो रूप उपाधि में जनित यानी अभिव्यक्त जो गुण है यानी उपहित चैतन्य है और उस उपहित चैतन्य का नाम नामध्येय है कौन ये संज्ञानादी शब्द। तो नामधेयानी सी यानी संज्ञानादी शब्द नाम नामधेय बन करके के एव एतानि एता संज्ञादी संज्ञादि शब्दा प्रज्ञान नामधेयानि भवन्ति। तो सभी यह संज्ञानदि शब्द संज्ञान से लेकर के वस्तक प्रज्ञान के ही गौण नाम हो जाते हैं गौण नाम का मतलब लक्षणा से बोधक ये सर्वान्य येतानि संज्ञादी प्रज्ञप्ति मात्र से प्रज्ञान से नामध्ये भवंती यहाँ तक का भाष्य में जो दूसरे प्यारे में है न सर्वान्य येतानि प्रज्ञपति मात्र से प्रज्ञान से नामधे भवंती यहाँ तक एक वाक्य है ये जो संज्ञानादीनी के पास पूर्ण विराम है वो यहां होना चाहिए था इस भवंती के पास में और इसका अन्वय पूर्व के साथ ही लगेगा न स्वत साक्षातो इसलिए टीका कारण ने अन्वय बताया न कि ये जो है संज्ञानी संज्ञानादी शब्दा प्रज्ञान से भवंती इति धेयानी अन्वय ऐसा टीका में लिखा है ना तो यहां इस वाक्य में दो भवंती भवंती शब्द हैं उसमें से पहला वाला जो भवंती शब्द है ना पहला वाला भवंती शब्द कहां पर है ये नामध्ये भवंती संज्ञानादिनी से ले वाक्य पूरा नहीं हुआ है ये पूर्ण विराम संज्ञानादि के पास वाला नामध्ये भवंती इस भवंती क्रिया के पास में होना चाहिए तो फिर एक ही वाक्य में भवंती भवंती ऐसे दो बार क्रियापद हो जाएगा तो दो तिगंत हो जाएंगे ना तो व्याकरण के अनुसार तो एक तिंग वाक्यम एक तिगंत पद का ही वाक्य होता है तो ये कैसे इस प्रकार की आशंका हो सकती है तो इसलिए क्या किया कि यहां एक ही तिगंत है जो अंतिम भवंती शब्द है ना नामधेयानी भवंती के पास में वह तो तिगंत है लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन है और जो वहां है उपाधि जनित गुण नामधेयनी भवंती संज्ञानादिनी में वह भवंती शब्द तिगंत नहीं है सुबंत है भू धातु से क्षत्रि प्रत्यय होने के बाद भवत शब्द बना प्रातिपदिक, प्रातिपदिकत्यांत और उसके रूप चलेंगे भवन भवंतो भवंत पुलिंग में और नपुंसक लिंग में आ, भवत भवंती भवंती ऐसा तो यहां पर नपुंसक लिंग में प्रथमा का बहुवचन है भवंती इसलिए उसका टीका में अर्थ किया था संति नाम धेयानी संति अवतरण टीका में लिखा था ना संति चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने यही सब स्पष्ट किया कि चार नंबर में लिखते हैं टिप्पणीकार कि आद्यम भवंती सुवंतम इति आशय न्याचे संति इसी अभिप्राय से टीका कारणे व्याख्या भवंती पद की करते हुए संति लिखा है का मतलब नामधेय बन करके कौन ये संज्ञादि शब्द नामधेय सभी के सभी संज्ञानदि शब्द ये तदुपाधिजनित गुण नामधे बनकर प्रज्ञान प्रज्ञप्ति मात्र स्वरूप जो प्रज्ञान उसके लक्षणा से नामध्य बन जाते हैं गौण नाम बन जाते हैं तो यहाँ भवंतीगंत है न स्वत साक्षात तो न स्वत का अर्थ कर दिया एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कारण है स्वतः साक्षात का उपहितम अद्वारीकृत्य जो अंतकरण वृत्ति उपहित चैतन्य है उस उपहित को माध्यम बनाए बिना सीधे शुद्ध स्वरूप के ज्ञापक यह संज्ञानादि शब्द नहीं होते हैं लक्षणा से भी उपहित को बताएंगे और फिर वो शुद्ध का परामर्श करेंगे क्योंकि लक्षणा तो शक्य संबंध लक्षणा होती है ना पहले बीच में लेना ही पड़ेगा इस दृष्टि से लिखा कि न सोतह साक्षात नाम ने भवंती ऐसे पूर्व के साथ ये समझना कि सोतह साक्षात ये संज्ञानादि शब्द प्रज्ञान के नामध्येय नहीं है अपितु उपहित द्वारा शुद्ध चैतन्य के लक्षणया नामधेय बन जाता है लक्षक बन जाता हैं इसे समझाने के लिए एक श्रुति बताई है तथाच उक्तम प्राणन एवं प्राणो नाम भवत, भवती इत्यादि इसके इस पर टीका है पूरा ये एक प्यारा लिखा है ना इसकी चर्चा हम लोग करते हैं